श्री भागवत प्रथम स्कंधम सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार स्थिति करके राजा सुद्यम्न भगवती के शरणागत हो गए भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया इस प्रकार भगवती जगदंबिका के कृपा प्रथा से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लड़ाई रहते हैं सुद्यम्न के स्वर्ग सुधारने पर पुर्वा राज्य करने लगे वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था उसी में उनकी राजधानी थी प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले उस संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पूर्वा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया वे अमित उद्यमशील थे प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही साम दान दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे महाराज पुरुर्वा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएँ बांटी गई। उनके रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई उसने राजा पुरुर्वा को पति बनाना चाहा वह अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मर्तलोक में आई हुई थी राजा पुरुवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखीं राजन तुम्हारे पास ये दो मेढ़े रहते हैं उनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा महाराज मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न न देख सकूँगी राजन यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊँगी यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली तब साफ से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञापूर्वक वहाँ रहने लगी उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी वे उस पर इतने आशक्त हो गए कि उनके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए देवराज इंद्र स्वर्ग में थे उन्होंने उर्वशी को वहाँ नहीं देखा तब वे गंधर्वों से कहने लगे गंधर्वों तुम सब लोग उर्वशी के को यहाँ लाने का प्रयत्न करो राजा पुरर्मा की आँखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है अतः तो जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ